अहंकार मध दुख सुख भय रोग क्षुधा पिपासा, कामना रति और मानसिक व्याधि इनके वे अविषय हैं मुनिश्वरों ने जिस आत्मा को पहचाना है वह निरीह है बिना देह का है सर्वत्र उसकी गति है वह अहंकार शून्य है शुद्ध बल है उसमें सभी गुण रहते हैं वह स्वतः सबसे परे हैं निष्कल एवं स्वयं मंगल रूप हैं और ज्ञान का साकार विग्रह हैं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 तथा रंगों से स्वच्छ स्फटिक मणि में किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती ठीक वैसे ही यह सनातन पुरुष गुणों के रहते हुए भी उनसे लिपामान नहीं होता वह सत शब्द से वाच्य परमात्मा लक्षणा व्यंजना वाक चातुरी अर्थों परायण शब्दों तथा सर्वोत्तम गुणियों के द्वारा भी ज्ञान का विषय नहीं होता लौकिक प्राणी तो उसे जान ही कैसे सकता है भूमंडल पर उसे कितने लोग करता कितने कर्म कितने काल कितने परम सुंदर तथा कितने विचार कहते हैं परंतु वेदांत ज्ञानी तो उसे ब्रह्म ही कहते हैं उस परम ब्रह्म को काल से उत्पन्न होने वाले गुण स्पर्श नहीं करते माया इंद्रिय चित्त मन बुद्धि और महत भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते वेद वर्णन नहीं कर पाता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 जैसे इंद्रियों की प्रवृत्तियाँ अलग अलग हैं उनके भेद से गुणों के एक ही विषय में नाना अर्थ की प्रतीत होती है उसी प्रकार अनंत परम प्रभु भगवान का तेजोमय स्वरूप एक ही है जबकि मुनियों के शास्त्र अनेक हैं, जिनके कारण उसका भेद पूर्वक वर्णन किया गया है जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात श्रीहरि हैं अपने भक्तों पर कृपा करना जिनका स्वभाव बन गया है जो नाथ हैं तथा जिन्होंने राजा नृग का उद्धार किया है उन स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ श्री नारद जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवान वेद जी ने राजा उग्रसेन से जाने के लिए स्वीकृति ली तत्पश्चात संपूर्ण यादों के देखते देखते वे वही अंतर ध्यान हो गए मैंने भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह विज्ञान खंड तुम्हें कह सुनाया इसका विस्तृत वर्णन किया गया है इसे श्रोता गणों को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है अतएव गर्गसहिहिता नाम से इस ग्रंथ की प्रसिद्धि हुई है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 निसंदेह वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और बड़े बड़े राजा लोग उसके चरण पादुका को उठाकर रखेंगे वह मन की चाल के समान तेज चलने वाले सिंधु देशवासी घोड़ों और विन्ध्यिरी पर उत्पन्न होने वाले विशाल हाथियों से संपन्न होगा वैतालिक आदि उसका यशोगान करेंगे और वार वधुजन उसकी सेवा करेंगी जिसके सोने के सिंह हों कांबे की पीठ हो चांदी के खुर हों और जिसे आभूषणों से सजाया गया हो जो प्रत्येक खंड को सुनने के बाद ऐसे दो गवों का दान करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं जनक जी वही यदि निष्काम भाव से समूची गर्ग सहिता का श्रवण करता है तो भक्त वस्थल भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय कमल पर सदा निवास करने लगते हैं श्री गर्ग जी बोले ब्राह्मण इस प्रकार कहकर दिव्यदर्शी भगवान नारद मुनि राजा बहुलास से अनुमति लेकर सबके देखते देखते आकाश में चले गए तब महाराज बहुलाश ने भगवान श्रीहरि की इस संहिता को सुनकर श्री कृष्णचंद्र में मन लगाए हुए अपने को भली भांति कृतकृत्य समझ लिया ब्रह्मण तुम्हारे प्रश्न करने पर मैंने यह संहिता कही है कि किन्हीं के द्वारा सुनने अथवा पाठ कराने से भी यह करोड़ यज्ञों का फल देने वाली होती है श्री शौनक जी ने कहा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 दसवां अध्याय पूरा हुआ